आरियान प्रथम प्रकाश मंत्र मूल स्तुति ओम नयस्य द्यावा अचो न सिंधवो रजसो अशु नोतस्वृष्टि मदे अस्य अु्यत एक अच्चो विश्व ऋग्वेद एक चार चौदह चौदह व्याख्यान हे ईश्वर आप इंद्र हो हे मनुष्यों जिस परमात्मा का अंत इतना है यह न हो उसकी व्याप्ति का इत्ता परिमाण कोई नहीं कर सकता तथा दिव अर्थात सूर्यादि लोक सर्वोपरि आकाश तथा पृथ्वी मध्य निकृष्ट ये कोई उसके आदि अंत को नहीं पाते क्योंकि अनुव्यच वह सबके बीच में अनुस्यूत परिपूर्ण हो रहा है तथा न सिन्दव अंतरिक्ष में जो दिव्य जल तथा सब लोक सो भी अंत नहीं पा सकते नोत स्वृष्टि मदे वृष्टि प्रहार से युद्ध करता हुआ वृत्र मेघ तथा बिजली गर्जन आदि भी परमेश्वर का पार नहीं पा सकते हे परमात्मन आपका पार कौन पा सके क्योंकि एक, हो एक अपने से भिन्न सहाय रहित स्वसामर्थ्य से ही विश्वम सब जगत को आनुषक्त अर्थात उनमें व्याप्त होते और चक्रिषे कृतवान आपने ही उत्पन्न किया है फिर जगत के पदार्थ आपका पार कैसे पा सके तथा अन्य आप जगतरूक कभी नहीं होते न अपने में से जगत को रचते हो किंतु अनंत अपने सामर्थ्य से ही जगत का रचन धारण और प्रलय यथा काल में करते हो इससे आपका सहाय हम लोगों को सदैव है नहीं यस्य जिस परमात्मा का द्यावा पृथ्वी दिव्य अर्थात आदि लोक सर्वोपरि आकाश तथा पृथ्वी मध्य निकृष्ट लोक अनुव्यच सबके बीच में अनुस्यूत परिपूर्ण न नहीं सिन्धव अंतरिक्ष में जो दिव्य जल सब लोक अंतम अंत अर्थात व्याप्ति का परिच्छेद इता परिमाण को आदि अंत को पार को आनशु पा सकते हैं न नहीं उत और स्वृष्टि व्रिष्टि वृष्टि प्रहार से मदे मेघतता बिजुली गर्जन आदि अस्य ईश्वर का युद्धत युद्ध करता हुआ एक ह, सहाय रहित अन्यत अपने से भिन्न चक्र से उत्पन्न किया है सब विश्व सब्जगत्को आनुषक अशक्त अर्थ व्या यजस परचो अतता व्यादा पृथिवी चंद्रादयच्चा नानशु न नीतापि सिंधवो व्या हे परमात्मंस् यथा युष्टि प्रतिमद यु मेघस सूर्यस्याग्रे चक्रिषे नथको सहायोद्वित सीश्वुषेवानि तस्